51वें सूक्त का आरंभ है उसके पहले मंत्र में इंद्र शब्दार्थ के समान विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है मनुष्यों को योग्य है कि जो बहुत गुणों के योग से सूर्य के सदृश विद्यायुक्त राजा हो उसी का सत्कार सदा किया करें इसके बिना किसी को सुख भोग नहीं होता है फिर वह इंद्र कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावारथ धर्मात्मा बुद्धिमान लोग जिसका आश्रय करें उसी का शरण ग्रहण सब मनुष्य करें भावारथ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है सेनापति आदि जब तक सूर्य के समान पराक्रमी नहीं होते तब तक शत्रुओं को नहीं जीत सकते फिर वह किसके समान क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्रों में किया है भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि जो मेघ के द्वार का छेदन एवं आकर्षण कर अंतरिक्ष में स्थापन कर वर्षा कर वह सबको प्रकाश करके सुख देता है उस सूर्य को ईश्वर ने ही रचकर स्थापना किया है ऐसा जानें भावार्थ जो सभा अध्यक्ष अपने सत्य रूपी न्याय से उत्तम वा दुष्ट कर्मों के करने वाले मनुष्यों के लिए भलों को देकर दोनों की यथा योग्य रक्षा करता है वही इस जगत में सत्कार के योग्य होवे भावारथ सभा अध्यक्षादिकों के योग्य है कि शत्रुओं को मार श्रेष्ठों की रक्षा मार्गों को शुद्ध और असंख्यात बल को धारण कर शत्रुओं के लिए अत्यंत प्रभाव बढ़ावें फिर वह सभा आदि का अध्यक्ष कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो श्रेष्ठों में बल उत्पन्न हो तो उनसे सब मनुष्यों को सुख होवे जो दुष्टों में बल होवे तो उससे सब मनुष्यों को दुख होवे इससे श्रेष्ठों के सुख की वृद्धि और दुष्टों के बल की हानि निरंतर करनी चाहिए फिर वह सभा अध्यक्ष क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्रों में किया है भावार्थ मनुष्य को दस्य अर्थात दुष्ट स्वभाव को छोड़कर आर्य अर्थात श्रेष्ठ स्वभावों के आश्रय से वर्तना चाहिए वे ही आर्य हैं जो उत्तम विद्यादि के प्रचार से सबको उत्तम भोग की सिद्धि और अधर्मी दुष्टों के निवारण के लिए निरंतर यत्न करते हैं निश्चय ही कोई मनुष्य आर्यों के संग उनसे अध्ययन व उपदेशों के बिना यथावत विद्वान धर्मात्मा आर्य स्वभाव युक्त नहीं हो सकता इससे निश्चय ही आर्य के गुण और कर्मों को सेवन कर और दस कर्मों को छोड़कर निरंतर सुखी रहना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है सब धार्मिक मनुष्यों को उचित है कि सब मनुष्यों को अविद्या से निवारण और विद्या पढ़ा विद्वान करके धर्मा धर्म के विचार पूर्वक निश्चय से धर्म का ग्रहण और अधर्म का त्याग करें सदैव आर्यों का संग दस्युओं के संग का त्याग कर सबसे उत्तम व्यवस्था में वर्तें फिर वह सभा अध्यक्ष कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है विद्वान सेना अध्यक्ष के बिना पृथ्वी के राज्य की व्यवस्था शत्रुओं के बल की हानि विद्यादि सद्गुणों का प्रकाश और उत्तम अन्नद की प्राप्ति नहीं होती भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को योग्य है कि जो कवि सब शास्त्र का वक्ता कुटिलता का विनाश करने वाला दुष्टों पर कठोर श्रेष्ठों पर कोमल सर्वथा बल को बढ़ाने वाला पुरुष है उसी को सभा आदि के अधिकारों में युक्त करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है विमानाद यान और विद्वानों के संग के बिना किसी मनुष्य को सुख नहीं हो सकता इससे विद्वानों की सभा और पदार्थों के ज्ञान का उपयोग करके सब मनुष्यों को आनंद में रहना चाहिए भावार्थ विद्वान मनुष्यों को अग्नि आदि पदार्थों का विद्या दान करके सब मनुष्यों के लिए हित के काम करने चाहिए फिर वह कैसे गुण वाला हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सूर्य से बहुत उत्तम उत्तम कार्य सिद्ध हैं वैसे विद्वान और अग्नि जलाल से रथ की सिद्धि के द्वारा धन की प्राप्ति होती है अब अगले मंत्र में सभा अध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को विद्वानों के साथ रहकर परमेश्वर की ही उपासना पूर्ण प्रीति से विद्वानों का संग कर परम आनंद को प्राप्त करना और कराना चाहिए इस सुक्त में सूर्य अग्नि और बिजली आदि पदार्थों का वर्णन व्लाद की प्राप्ति अनेक अलंकारों के कथन से विविध अर्थों का वर्णन और सभा अध्यक्ष तथा परमेश्वर के गुणों का प्रतिपादन किया है इससे इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति माननी चाहिए यह 11वां वर्ग और 51वां सुक्त समाप्त हुआ अब 52वें सुक्त का आरंभ है इसके पहले मंत्र में इंद्र कैसा है इस विषय का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा लंकार है। मनुस्यों को चाहिए कि जैसे अश्व को युक्त कर रथ आदि को चलाते हैं वैसे अग्मि आदि से यानों को चला के कारियों को सिद्ध करें। विरवा कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य सूर्य के सदृश्य सेना आदि को धारण कर और मेघ के तुल्य अन्न आदि सामग्री के साथ वर्तमान होकर बलों को बढ़ाता है वह पर्वत के समान स्थिर सुखी हो शत्रुओं को मारकर राज्य के बढ़ाने में समर्थ होता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए जो मेघ के तुल्य प्रजा पालन और सूर्यवत सुखों की वर्षा करता है उस परम ऐश्वर्य युक्त पुरुष को सभा अध्यक्ष का अधिकार देंवें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे नदी समुद्र वा अंतरिक्ष को प्राप्त होकर स्थिर होती है वैसे ही सभासदों के सहित विद्वान को प्राप्त होकर सब प्रजा स्थिर सुख वाली होती है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे जल नीचे स्थान को जाते हैं वैसे सभा अध्यक्ष नम्र होकर विनय को प्राप्त होए फिर वह सभा अध्यक्ष किसके तुल्य क्या करता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक रूपक उपमा अलंकार है मनुष्य को योग्य है कि वे सूर्य वा मेघ के समान वर्त के विद्या और न्याय की वर्षा का प्रकाश करें फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्रों में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे जल नीचे स्थानों को जाकर स्थिर वा स्वच्छ होता है वैसे ही राजपुरुष उत्तम उत्तम गुण युक्त तथा विनय वाले पुरुष को प्राप्त होकर स्थिर और शुद्ध करने वाले होते हैं भावार्थ जैसे सूर्य लोक बल और आकर्षण गुणों द्वारा सब लोकों के धारण से जल का आकर्षण कर वर्षा से दिव्य सुखों को उत्पन्न करता है वैसे ही सभा सब गुणों का धर धन कार्य के सुपात्रों को सुमार्ग की प्रवृत्ति के लिए दान देकर प्रजा के लिए आनंद को प्रकट करें फिर वह क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावारथ विद्या धन राज्य पराक्रम बल वा पुरुषों की सहायता ये सब जिस धार्मिक विद्वान मनुष्य को प्राप्त होते हैं उसके लिए उत्तम सुख उत्पन्न करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे सूर्य की किरणें और बिजली मेघ के साथ प्रवृत्त होती हैं वैसे ही सेनापति आदि के साथ सेना को होना चाहिए भावार्थ राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे अपने राज्य में सुखों की वृद्धि और अनेक प्रकार के गुणों की प्राप्ति हो वैसा अनुष्ठान करें फिर इस जगत का राजा परमात्मा कैसा है इसका उपदेश किया है भावार्थ जैसे परमेश्वर सबसे उत्तम सबसे परे वर्तमान होकर अपनी सामर्थ्य से लोगों को रच के उनमें सब प्रकार से व्याप्त हो धारण कर सबको व्यवस्था में युक्त करता हुआ जीवों के पाप पुण्य की व्यवस्था करने से न्यायधीश होकर वर्तता है वैसे ही न्यायाधीश भी राज्य को करता हुआ सबके लिए सुखों को उत्पन्न करे फिर वह परब्रह्म कैसा है इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जैसे परमेश्वर सब जगत का रचयिता परिमाण करता व्यापक और सत्य का प्रकाश करने वाला है इसलिए ईश्वर के सदृश कोई भी पदार्थ न हुआ और न होगा ऐसा समझकर हम लोग उसी की उपासना करें